पत्रावली एक सौ कुमारी मेरी हेल को लिखित द्वारा कुमारी डचर सहस्त्र द्वीपोद्यान न्यूयॉर्क अट्ठारह प्रिय पंचानवे भारत से आई डाक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे प्रति अपना आभार मैं शब्दों में नहीं प्रकट कर सकता तुमने अमृत पर मैक्स मूलर के निबंध में पढ़ा होगा जो मैंने मदर चर्च को भेजा था वे सोचते हैं कि हम इस जीवन में जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें हमने अतीत में भी प्यार किया होगा इसीलिए ऐसा लगता है कि अतीत के जीवन में मैं पावन परिवार का रहा होऊंगा मैं भारत से कुछ पुस्तकों की आशा कर रहा हूं आशा है वे बहुत पहुंच गई होगी अगर आ गई हो तो कृपया तुम उन्हें यहां भेज दो अगर कुछ डाक खर्च देना हो तो मैं सूचना मिलते ही भेज दूँगा तुमने उस कंबल पर के संबंध में कुछ नहीं लिखा खेतरे से दरी शाल जरीदार कपड़े और कुछ छोटी मोटी चीज़ों का पुनः एक बड़ा पैकेट आने वाला है मैंने उन्हें लिख दिया है कि अगर संभव हो तो बंबई में ही अमेरिकन वाणिज्य दूत के द्वारा कर चुकाने की व्यवस्था कर दें अगर नहीं तो मुझे यहाँ चुकाना पड़ेगा कुछ महीनों में ही वे वस्तुएं आ सकेंगी या मैं नहीं कह सकता हूँ मैं पुस्तकों के प्रति उत्सुक हूँ कृपया पहुँचते ही उन्हें यहाँ भेज दो मदर चर्च और फादर पोप और सभी बहनों को मेरा प्यार है मैं यहाँ बहुत आनंद में हूँ बहुत कम खाता हूँ और पर्याप्त सोचता हूँ अध्ययन करता हूँ और बातें करता हूँ मेरी आत्मा में आश्चर्यजनक शांति आती जा रही है प्रतिदिन मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे कुछ कर्तव्य नहीं हैं सदा चिर विश्राम और शांति में अपने को अनुभव करता हूँ हम सबके पीछे ईश्वर ही है जो क्रियाशील है हम लोग मात्र यंत्र हैं धन्य है उनका नाम वर्तमान अवस्था में काम अर्थ और यश ये तीन बंधन मानो मुझसे दूर हो गए हैं और पुनः यहाँ भी मैं वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ जैसा कभी भारतवर्ष में मैंने किया था मुझसे सभी भेदभाव दूर हो गए हैं अच्छा और बुरा भ्रम और अज्ञानता सब विलीन हो गए हैं मैं गुणातीत मार्ग पर चल रहा हूँ किस नियम का पालन करूँ और किसकी अवज्ञा उस ऊंचाई से विश्व मुझे मिट्टी का लोंदा लगता है हरि हरिओम सत्सत ईश्वर का अस्तित्व है दूसरे का नहीं मैं तुझ में और तू मुझ में प्रभु तू ही मेरे चिर शरण हो शांति शांति शांति सदा प्यार और शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई विवेकानंद